को बृहदारण्यकोपनिषद शांक पांच ब्राह्मती हृदय की उपासना सर्वोपासनम दि साधनत्रोपास शेष विहि दाधो दयालु सन्ोपासने से तरूपधि ब्रह्मणों इति क्रांतम अथाधुना सोपाधिकसैवाभ्युदय फला वक्तव्या आरंभ समस्त उपासनाओं के अंगभूत दमादि तीन साधनों का विधान किया गया दमनशील लोभ और दयालु होने पर ही पुरुष का सारी उपासनाओं में अधिकार होता है हाँ निरूपाधिक ब्रह्म ज्ञान का निरूपण तो समाप्त हो चुका अब सोपाधिक ब्रह्म के अभ्युदय रूप फल वाली उपासनाएँ बतलानी है इसी के लिए आरंभ किया जाता है एस प्रजापति त्रह्मतस तदेतक्षर हृदय मि इेक अक्षर अभि हरस्म स्वास्े चेद द्येकम्क्षरम दा दाचान्यम चा वेद जमित्येका स्वर्गम लोकम यं वेद जो हृदय है वह प्रजापति है यह ब्रह्म है यह सर्व है यह हृदय हिद, हृदय तीन अक्षर वाला नाम है यह एक अक्षर है जो ऐसा जानता है उसके प्रति स्वजन और अन्यजन बलि समर्पण करते हैं द यह एक अक्षर है जो ऐसा जानता है उसे स्वजन और अन्यजन देते हैं यम यह एक अक्षर है जो ऐसा जानता है वह स्वर्गलोक को जाता है ऐसा प्रजापतिर्यतहृदय प्रजापति रणुशास्तीनमेवाभिहित क प पुनरसास्ता प्रजापति प्रजापति कॉसौ यदृदी हृदयस्थाबुद्दिच्यस्कल्य ब्राह्मणाते नामकर्माण उपसंहार उक्त दिग्विभागद्वारण तदेतसूतता हृदय प्रजापति प्रजा स्रष्टा एतद् तब्र बृहत्वा सर्वात्म्च ब्रह्म एक तत् पंचमाध्या सर्व तत्सर्व यस्मा हृदय ब्रह्म जो हृदय है वह प्रजापति है प्रजापति अनुशासन करता है यह अभी कहा जा चुका है किंतु यह अनुशासन करता प्रजापति कौन है सो बतलाया जाता है यह प्रजापति है वह कौन है जो हृदय है हृदय इस पद के द्वारा हृदयस्था बुद्धि कही जाती है जिसमें कि साकल्य ब्राह्मण के अंत में दिग्विभाग के द्वारा नाम रूप और कर्मों का उपसंहार बतलाया गया है वह यह संपूर्ण भूतों में प्रतिष्ठित तथा सबका आत्म स्वरूप हृदय प्रजापति प्रजाओं का रचयिता है यह ब्रह्म है बृहद तथा सबका आत्मा होने के कारण यह ब्रह्म है यह है पंचम अध्याय में हृदय के सर्वत्व का वर्णन किया जा चुका है क्योंकि वह सर्व है इसलिए वह हृदय रूप ब्रह्म उपास्य है त्र हृदयनामाक्षर विषय मेंसन उच्यते तदेत नाम त्यक्षर त्रिन्यक्षराणि काक्षरा उच्य अक्षरम् अभिहरन्ति ेकमती हित राशि कर्म श्रीतूपमी यो वेद यस्मा हृदयाय ब्रह्मणो ब्रम्हणे स्वाकेद्रियान्षया शब्द स्व स्व कर्म अभीह हृदय अभिहरति अतो अक्षरम् इति यो वेदास्मय विदुषे फिहरंती स्वास्थ्य ज्ञातियोंन चा संबंधा बलमिति वाक्यशेष विज्ञानुरूपेण तत्म अब हृदय इस नाम के अक्षरों से संबंध रखने वाली उपासना ही बतलाई जाती है वह यह हृदय ऐसा नाम त्यक्षर है इसके तीन ही अक्षर हैं इसलिए यह त्र्यक्षर है वे तीन अक्षर कौन से हैं सो बतलाये जाते हैं यह एक अक्षर है अभिहरती आहरण जिसका कर्म है उस हृदातु का ह्री यह रूप है जो ऐसा जानता है उसको मिलने वाला फल बताते हैं क्योंकि हृदय रूप ब्रह्म के प्रति ही स्वाह इंद्रिया और सबजादी दूसरे विषय अपने अपने कार्य का अभिवरण करते हैं और हृदय उन्हें भोक्ता के प्रति ले जाता है अतः हृदय नाम का ह एक यह एक अक्षर है ऐसा जो जानता है उस विद्वान के प्रति स्वाह उसके सजाती और अन्य दूसरे असंबद्ध पुरुष बलि अभिहरण करते हैं बलिम यह वाक्य शेष है विज्ञान उपासना के अनुरूप ही फल देता फल यह फल है तथा द इेतपेक्ष काक्षरमेत अभी दानार्थस्य ददातेर्द दा इेतदूप हृदयनामाक्षर निबद्धम अृदयाय ब्रह्मणे स्वास्य स्वास्थ्य कनना च विषया स्व सं वी दधा हृदय चोक्ते दधा स्वीम तो दकारंो वेदास्मे दधती स्वाश्चान्ये चथा द येक्षर ये दातुका दूपहृदय नाम के अक्षर रूप से निबद्ध है यहाँ भी हृदय रूप ब्रह्म को स्वाह इंद्रिया और अन्य अर्थात अन्यान्य विषय अपना अपना वीर देते हैं हृदय भी भोक्ता को अपना वीर देता है अतः जो दकार इस प्रकार से उसे जानता है उसे स्वजन और अन्यजन देते हैं तथा यमितेत्येकम अक्षर इणो ग्यर्थ से तूपस्मस्त निबद्ध मि यो वेद स्वस्ग लोकमेति एवं नाक्षरा अपीदृश विशिष्ट फल प्राप्नि किं वक्त हृदयस्व रूपोपासनादी हृदयस्तुतेनामापन्नस तथा यम एक अक्षर अच्छा है ग्यर्थक इण धातु का यम यह रूप इस नाम में निबद्ध है ऐसा जो जानता है वह स्वर्ग लोक को जाता है इस प्रकार नाम के अक्षर मात्र से जब पुरुष ऐसा विशिष्ट फल प्राप्त कर लेता है तो हृदय स्वरूप ब्रह्म की उपासना से जो फल मिलेगा उसके विषय में तो कहना ही क्या है इस प्रकार हृदय की स्तुति के लिए उस नाम के अक्षरों का उपन्यास किया जाता है इति बृहदारणकोपनिषदभाष्य पंचम अध्याय तृतीय हृदय ब्राह्मणम